अविवेकृत संघ श्लोक बोलो अभी अभी बेका बेका संगो बलादा पतितो माया पूर्व पक्षी कहता है सांख्य सिद्धांत के अनुसार ये संग है हे अविवेकृत है क्योंकि अवश्य प्रकृति संगम पूरे आपाद है तथा प्रकृति जो संग करती है पुरुष के साथ ही अविवेकृत पुरुष प्रकृति के भेद ज्ञान नहीं होने से ही संग होता है नियमश्च जो ईश्वर नियमन करता है वो भी अविवेक कृतक ऐसा यदि कहे कदा बलाद आपदी तो मायावाद सांख्य से दुर्मते दुष्ट मतिय सदुर्मती सा सांख्य उसको बलाद आपत्ति तो मायावाद मायावाद नहीं मानने परे भी अवश्य मानना पड़ेगा नहीं मानता है किन्तु अपसिद्धांत हो उनका अपसिद्धांत ऐसा नहीं अभिवेक कृत कहो तो हमारे वेदांत मत हो गया ठीक है एवं सत्य अपसिद्धांत आप अपने सिद्धांत के विरुद्ध अपसिद्धांत यदि परिहर दी बोला आपत्ति मायावे सिद्धांत त्याग करके अपने सिद्धांत मानना ऐसा अप होता है बताते है अयम भाव अविवेक कृत संघ का अभिवेक शब्द का क्या अर्थ है न विवेक अविवेक नय समाज से नय समाज नय समा कार्य अभाव होता है तो अभिवेक का, का अर्थ क्या विवेक का अभाव अभिवेक का प्रथम अर्थ क्या क्या विवेक का अभाव दूसरा अर्थ क्या है कि वा तधन्य अन्य के लिए होता है अब ब्राह्मण आ रहे भोजन बनाने के लिए ब्राह्मण लाने के लिए गया क्या ब्राह्मण नहीं मिलता है तो अब ब्राह्मण आ उसका क्या अर्थ ब्राह्मण से भिन्न लाभ तो अन्यों के लिए भी प्रयोग होता है था तद विरोधी तद ज्ञान और अज्ञान विरोध होता है न ज्ञान विरोधी तो तद विरोध शुक्ल नहीं, तो नहीं है तो विरोध इति विरोध तीन विकल्प क्या विवेक अभाव विवेक सैन्य अथवा विवेक विरोध नाद्य अभाव अर्थ करेंगे अविवेके से संग होता है अविवेका से विवेक अभाव अभाव से संग किस होगा विवेक का अभाव क्या पदार्थ हो गया अभाव अभाव पदार्थ भाव कार्य का कारण नहीं होता है विवेक का अभाव अभाव से क्या भाव उत्पन्न होगा अभाव मात्र से भाव कार्य जनक तयुगा अभाव जो होगा भाव कार्य का जनक नहीं होगा अभाव से भाव बन जाएगा तंतु से पट बनता है मृत से घट बनता है अभाव से क्या कार्य बनेगा अभाव कार्य भाव कार्य का जनक नहीं होता है इसलिए अविवेक को विवेक अभाव कहोंगी अभाव से भाव कार्य नहीं होगा संघ नहीं होगा नियम भी नहीं होगा अगर आपको तो तो अविवेकृत संग इसलिए विवेक अभाव यह अर्थ नहीं होगा अविवेक का और द्वितीय मानेंगे विवेक सैन्य अन्य कहेंगे तो अभाव नहीं होता है अब ब्राह्मण ब्राह्मण से भिन्न तो विवेक अन्य घट विवेक का विवेक सैन्य है विवेक सैन्य विवेक सैन्य घट हो गया और संग हेतु घट संगो करेगा प्रकृति पुरुष का संघ नहीं Man. करता है तो विवेक से अन्य घटा आदि में संग हेतु तो नहीं दिखता है तो विवेक से अन्य हो तो संग हेतु तो किस आएगा अविवेक में या और अविवेकृत संघ कहो तो संघ हेतु तो अविवेक में अविवेक का कहेंगे विवेके से अन्य विवेक संट पटादी कितने वस्तु संघ हेतु तो नहीं है तो अविवेकृत संघ क्या होगा और तृतीय कहेंगे तृतीय क्या है विवेक विरुद्ध विरोध कहेंगे तो त्रीते भावरूप रूप अज्ञान तो लोग जो अज्ञान मानते हैं वही आपको मानना पड़ेगा अज्ञान यहाँ वेदांती जो कहते हैं अज्ञान का कार्य है अज्ञान से प्रपंच है ये अज्ञान को अभाव रूप नहीं मानते है न्याय के लोग कहेंगे घटो उत्पत्ति के पहले घट का अभाव रहता है उसी अभाव को कहते हैं प्राग अभाव जब घट बन जाएगा घट का अभाव रहेगा नष्ट हो गया घट प्राग अभाव नष्ट होता है इसी प्रकार न्यायिक लोग कहते आप लोगों जो अज्ञान अज्ञान कहते हैं अज्ञान का ज्ञान उत्पत्ति के पहले उसका जो अभाव था प्रागभाव वही होगा उसको ज्ञान के प्राग वाव का अभाव नहीं कहते अज्ञान होता है ज्ञान से निवर्त्य ज्ञान से नष्ट होता है ज्ञान निवर्त्यम अज्ञान का लक्षण जो करेंगे नायक लोग कहते हैं ज्ञान निवर्तित तो ज्ञान से इच्छा का भी नष्ट होता है ज्ञान से सुखद नष्ट होता है इसलिए कहते हैं अनादित्य सती ज्ञान निवर्तितम वेदांति क्या कहेंगे अनादित्य सती ज्ञान निवृत्यम फिर निकल होते ज्ञान के प्रागव प्राग, हाओ। प्राग हाओ को अनादि मानते हैं और प्राग भाव ज्ञान से नष्ट होगा जैसे घट का प्रागव घटे से नष्ट होता है ऐसे ज्ञान का प्रागव ज्ञान से नष्ट हो जाएगा प्राग अनादि और ज्ञान से नष्ट होता है तो अनादित्य सती ज्ञान निवृत ये अज्ञान का लक्षण वेदांति करेंगे तो तो हमारे प्राग्ञ का प्राग हमें भावतनादिवत सति ज्ञान निवर्तित का लक्षण अनादि हो, भाव हो और ज्ञान से निवर्त्य हो ये अज्ञान है अनादि भावत सती ज्ञान निवर्तित तुम अनादि और भाव हो और ज्ञान निवर्तित हो अज्ञान है इसलिए कहा तस्य भाव रूप अज्ञानत्व तो जो भाव रूप अज्ञानी इतने मायावाद प्रसंग वही मायावाद उसको ही माया कहते हैं अनादिभावत्य सती पुस्तक में नहीं लिखना मैंने बताया था कागज नोट बुक रखो अरे नहीं कि यहाँ पुस्तक में लिख देना अनादिभावत्य सति ज्ञान निवर्त्यत्व अनादि हो और भाव हो ज्ञान निवर्त्य हो भाव इसलिए कहा नायक के अभिप्राय से ज्ञान के प्राग में लक्षण जाएगा और जो भाव कहा वस्तुतः भाव पदार्थ नहीं मानते है ये अभाव नहीं है भाव भी नहीं है अनिर्वचन भाव का अर्थ अभाव भिन्न अभाव को निषेद करने के लिए भाव कहा नहीं तो कोई भाव पदार्थ हो अनाधि हो उसका नाश नहीं हुआ अनाधि और, और भाव पदार्थ उसका नाश नहीं होता है इसलिए भाव का अभाव अभिलक्षण अभाव से भिन्न यह अज्ञान भाव रूप नहीं अभाव रूप भी नहीं अनिर्वसनीय भाव जो लक्षण में कहा है उसका तो अभाव ही लक्षण है तो भाव रूप ज्ञान सिद्ध हो जाए मायावत प्रसंग ओम शंका करते अद्वैत अभ्युभ में अनुपति आत्म भेदी करते ये बड़े आपत्ति देते सब लोग कहते तो, तो ज्ञान एक हो गया सब मुक्त हो जाएंगे उसे भी न कोई नहीं अद्वित तो है ना, ना। एक ज्ञान हो गया और कोई बद्ध नहीं रहेंगे एक मुक्त हो गया तो सब मुक्त हो जाएंगे क्योंकि जीव तो भेद नहीं ईश्वर जीव एक है और कोई है ही नहीं एक अद्वितीय आत्मा है ना ज्ञान होए तो मुक्त हो जाएगा तो कहते गुरु तो शिक्षक बताना चाहिए तुम प्रयत्न नहीं करो <laughs> मुख्य के लिए हम जब मुक्त हो जाएंगे तो भी मुक्त हो जाओगे शांति से बैठो ऐसे गुरु को आना चाहिए अग, क्यों उसको श्लोक रटो साधन करो आसन लगाओ ये उपदेश क्यों करेंगे एक ज्ञान हो गया एक मुक्त हो गया सौमुक्त हो जाएगा कोई बद्ध है कोई मुक्त है ये व्यवस्था कैसे बनेगी एक अद्वितीय आत्मा में बहुत मुक्त हो गए और बहुत बद्ध है जिसको ज्ञान होगा मुक्त होगा और जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो बद्ध रहेगा ये व्यवस्था कैसे मानेगा अद्वित मानेंगे तो, तो। इसलिए भेद मानना चाहिए और सुखो दुखो भी एक लड्डू खाया सब को खुशी होनी चाहिए और कोई भूखा बैठा है और दूसरे रस वाला खा रहा है भूखा वाले का पेट भर जाता है <laughs> तो अद्वैत है तो बैठी कर पेट भर जाओ वो खाने वाले खाते है बैठ कर के खुशी से रहो अद्वैत तो एक को सुख हो तो सबको सुख हो एक को दुख हो तो सबको दुख हो ऐसा नहीं होता तो अद्वैत कैसे होगा ये आखे बड़ा करते अद्वैत है अनुपते बंधु मुख्य व्यवस्था नहीं बनेगी इसलिए आत्मभेदीकर्त भी चो रही थी, थी। कहते आत्मभेद मानना ही पड़ेगा बंधमुक्ष व्यवस्था बंध मात्मत्मश्यता तो माया तो मेस्थ्य बंधमोक्ष व्यवस्था व्यवस्था लिए आत्म नानात्म से आत्म नानात्म भेद मानना चाहिए सिद्धांतिक न भेद मानने की कोई आवश्यकता नहीं क्यों नहीं या तो यस्मात ये तुम क्षमा माया, माया समर्थ है व्यवस्था करने के लिए माया व्यवस्था करने के लिए समर्थ है कैसे समर्थ आगे बताएंगे माया से ही सब संभव है व्यवस्था हो जाएगी ठीक में एक कस्या आत्मनो माया बंधम व्यवस्था उपत्ते परिहार थी एक आत्मा होने पर भी माया से बंधमोक्ष व्यवस्था बन जाएगी ऐसा परिहार करते हैं आकाश कितने है? एक। हजार घट रखेंगे जल सब में रखेंगे प्रतिम्ब एक में होता है सब में? में आकाश कितने सब जल में आकाश का प्रतिम्ब देखेगा जिस घट टूट गया जल में सीता आकाश रहेगा रहेगा, रहेगा? नहीं जो घटा टूट गया टूट जाने पर जल रहता है आकाश उसमें <laughs> नहीं। आकाश कितने एक एक घाटा में आकाश नष्ट हो गया तो सब आकाश नष्ट हो जाना चाहिए हो जाता है नहीं। एक घाट में धुली दुर्गंध भर दिया घटाश दुर्गंध हो गया सब घटाका दुर्गंध धूलि धुआ भर जायेंगे ठीक इसी प्रकार एक ही अचेतन है उसका प्रतिम अंतकरण नाना है आत्मा कितने है? एक नहीं। है बिंब रूप आत्मा एक है प्रत्येक शरीर में अंतकरण अलग अलग है उसमें चैतन्य का प्रतिम्ब चीधा भाष होता है जिसके अंत करण में वासना है कर्म है सुख दुख उसको मिलता है सबको नहीं मिलता है जिसके अंतकरण में ज्ञान हो गया वो मुक्त हो गया अन्य मुक्त हजार घट में सही घट को तोड़ देंगे और कोई घटा रहेगा एक एक हो गया तो सौ होते हैं? जड़ाकाश घट में जो आकाश दिखता था वो दिखेगा घट तोड़ने पर नहीं। नहीं। नहीं दिखेगा। कहा बैठे हो कौन कहा दिखेगा <laughs> अभी अभी पूछा था उसको दिखा था अभी घट को तोड़ने के बाद घटाकाश दिखता है नहीं। आ? घट को तोड़ेंगे तो घटाकाश जल रहेगा उसमें आकाश दिखेगा तो सब घटाकास नष्ट हो जाते नहीं। नहीं। नहीं है, है नहीं होते ठीक इसी प्रकार बिंब रूप आत्मा है उसमें बंधमोक्ष है तो नहीं मुक्त है बंधमोक्ष प्रतिबिंब में दिखता है चितावास में उसमें जहाँ ज्ञान हुआ मुक्त होगा जहाँ नहीं हुआ बदल रहेगा एक घट में जल सूख गया तो जलाकाश नहीं रहा अन्य घाट में जलाकाश रहेगा इसलिए माया से ही बंधमोक्ष व्यवस्था हो जाएगी Oh. तो माया अ कथम व्यवस्था माया कह देना पड़े भी कैसे व्यवस्था करेगी एक ही आत्मा है कोई बद्ध है कोई मुक्त है माया भी कैसे करेगी कोई भी व्यवस्था करे एक ही त है बंध मोक्ष व्यवस्था माया भी कैसे करेगी इत्याशं दुर्घट कारित्व स्वभाव तो माया ही कर देगी क्योंकि माया क्या है दुर्घटकारित्व स्वभाव दुर्घटकारी माया है जादू को दिखाता है न जो संभव नहीं जादू है और जो संभव है उसको दिखा दिया जादू है जो संभव नहीं उसको दिखा देते तो जादू ही माया इस प्रकार है दुर्घटकारित्व स्वभाव है जो संभव नहीं उसको बना देता है ऐसे माया इस प्रकार एक आत्मा में भी अनेक दिखा देती है अनेक दिखा करके बंदा मुख्य शत्रु मित्र जड़ा चेतन सब आप सो जाने पर कमरे में अकेले हो सपने में अकेले दिखता है अन्य दिखते हैं, दिखते हैं, अन्य दिखते दिखते जड़ा हैं चेतन जड़ा नहीं दिखता है सपने <laughs> पत्थर आकाश दिखता है जड़ा चेतन सब दिखते हैं, दिखते हैं, एक ही आप अकेले रहने पर भी कितने दिखते है उसमें एक को एक भोजन करता है तो दूसरे का पेट भर जाता है नहीं एक हाथ पर टूट गया तो दूसरे को कष्ट होता है नहीं वो होता है झगड़ा करते मित्र सब कुछ रहता है और जग जाने पर आपका सपना में कभी भोजन किया पेट भर रखा लिया जगने पर रहता है नहीं। कुछ नहीं ये सपना प्रपंच सब मिथ्या जिस प्रकार नाना दिखते है आए समझ में जो सपन आपका है वही सपना सब लोग देखेंगे एक साथ सोए एक आश्रम में अलग अलग कमरा में सोए, अथवा एक में सोए। आप जो सपना देखो तो सब वही देखते हैं। जो जग गया उसका प्रपंच समाप्त हो गया अन्य लोग सपना देखकर सोए इसी प्रकार है माया ऐसे है जैसे सपने में आप एक होते हुए अनेक हो जाता है माया ऐसे अनेक बनाकर दिखा दी और जिसमें ज्ञान हो गया मुक्त हो गया जिसमें नहीं हो बदल रहेगा माया ऐसे बना है घटया मीति किन्पस्चासी। किन्पस्चासी। वास्तवो यदुर्घटकिवस्वभाव दुर्घटन घटया मीति कि पश्यस वास्तवो बंधम्श तो न दुर्घटन घटयामी विरुद्धम क्यों न पश्यसी ये दुर्घटन घटायामी यही माया का स्वभाव है जादूगर भी करता है विरुद्ध क्यों नहीं देखो जो दुर्घटना उसको घटा देती तभी तो विरुद्ध होता है दुर्घट है फिर उसको बना देती और वास्तव तू बंध श्रुति न सहते तराम पारमार्थिक न तो बंध ना है न है श्रुति स्पष्ट कहते न कोई बंधन है न कोई मुख्य है अज्ञान के कारण भ्रांति से बंधन मुक्ति भ्रांति से मानते है बंधन और बंधन नष्ट हो गया तो भ्रांति से मुक्ति मानते हैं है बंधन तो हो बंधन निवृत्ति को मुक्ति कहेंगे बंधन छूटा है बंधन निवृत्ति सत्य है नहीं। अभी कुछ नहीं बंधन है तो बंधन की निवृत्ति क्या कहेंगे सपने में सपना देखा कोई हाथ पर बांध लिया सपने में जग जाने के बाद रसी चाहे चाहे रसी काटने के लिए हाथ पर स्वप्न में देखा जग गया तो बंधन नहीं रसी काट गया जगने का सत्य नहीं मोक्ष भी सत्य नहीं, नहीं। इसी प्रकार ये बंधमोक्ष दो ही अज्ञान के कारण है श्रुति वास्तव बंध मोक्ष को नहीं सहय करती है देखो टीका बंध से आविद्यक भी मोक्ष वास्तव अभिप्रतव्य शंका करने वाले कहता है तो ज्ञान के कारण मुख्य वास्तव होना चाहिए ऐसा शंका श्रुति में एवं ना तो वास्तव बंध है वास्तव मुख्य है मुख्य तो बंध की निवृत्ति बंध ही कल्पित है तो उसकी निवृत्ति सत्य की जहाँ राज्य में सर्प कल्पित है सर्प की मृत्यु सत्य है सर्प को सर्प चला गया चला जाना सत्य है यही नहीं वास्तव न सहजते तराम का अति तराम नहीं बसते बिल्कुल नहीं बंधम मोक्षम वास्तव न सहति श्रुति बंध सत्य है, बंध जैसे सत्य नहीं इसे मोक्ष भी सत्य नहीं श्रुति कहती है, मोक्ष वास्तव तो प्रतिषेधि का श्रुति पठती मोक्ष केवल नहीं मोक्ष बंधन उत्पत्ति प्रलय सब जितने सब कोई वास्तव नहीं है वास्तवत्व को प्रतिशेध करने वाले श्रुति पढ़ते हैं न निरोधो न चो उत्पत्ति न बद्धो न साधक साधक आगे पढ़ो सा न निरोध निरोध प्रलय नाश नहीं है वास्तव नास्तव ना नहीं है न बद्ध बंधन वाला कोई बद्ध जीव है न साधक बद्ध कोई होगा तो साधक होगा बद्ध भी पार्थिक कोई नहीं साधक भी वी? कोई नहीं न मुमुक्षमुक्ष भी कोई वास्तव नहीं है अद्वितीय ब्रह्म से भी न कुछ भी नहीं है सपने के समय आप देखते हो कोई सुखी है कोई दुखी है कोई पहाड़ के पर चल रहा है कोई कार रहा है कोई बुखा है वास्तव तो कोई है नहीं, नहीं सपने में लगता है वास्तव तो कुछ नहीं है ठीक इसी प्रकार ये व्यावहारिक सब लगता है वास्तव तो परमार्थिक ना तो बंध है बद्ध है न साधक है उत्पत्ति है प्रलय है मुहमुख नहीं और मुक्त मुक्त भी नहीं इतना परमार्थता ही परमार्थ है शुद्ध चैतन्य ब्रह्म से अद्वित कुछ भी नहीं है स्वप्न देखते समय कुछ बहुत कुछ प्रपंच दिखता है वास्तव प्रपंच जा आ जाता है गमरा के अंदर कुछ भी नहीं है केवल भ्रांति से दिखते है ठीक इसी प्रकार ये उत्पत्ति प्रलय बद्ध साधक मुख्य मुक्त कोई भी वास्तव नहीं अद्वित ब्रह्म है और ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है राज्य में सर्प देखते समय देख जो भाग जाते है उसमें पर रहता है नहीं, नहीं।, नहीं। रजू सर्प के पहले भी रज्जू रहती है सर्प देखते समय रजू रहती है, है, रहती है। जब आप सर्प देखते समय रजू रहेगी और सर्प जब भ्रम तो भी रज्जू रहती रजु है रज्जू में कुछ परिवर्तन हो जाता है थोड़ा सर्प देखा फिर बाद में रज्जू देखा मरुहू में जल देखा बाद में देखा मरु में हो जाती है मरू ऐसे रज्जू जैसे तीनों काल में एक प्रकार ही भले ही देख करके लोग भागे हाथ पैर तोड़े राज्य में कुछ परिवर्तन है ठीक इसी प्रकार ब्रह्म में शुद्ध चैतन्य में कोई परिवर्तन नहीं माया से नाना प्रपंच दिखता है कुछ भी हो शुद्ध चैतन्य अद्वितीय ब्रह्म एक रूप है इसलिए उसका नाम अच्युत है च्युत नहीं होता अपने स्वरूप से हमेशा एक रूप है सृष्टि उसमें जगत जितने दिखे प्रदय जितने हो दिखे कुछ भी दिखे अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं वास्तव निरोधक अर्थ कर दिया ठीक में देखो नास उत्पत्ति है देह संबंध जगत की उत्पत्ति नहीं देह के साथ संबंध भी नहीं आत्मा का बद्ध सुख दुख आदि धर्मवान बद्ध तो उसको कहते जो सुख दुख हो सुखी दुखी हो साधक कौन है श्रवण आदि साधक किसको अनुष्ठा सावण आदि आदि से क्या लेना आदि से फिर श्रवण लेना मनन निधि श्रवण मनन निधि ये तीन होते अंतरंग साधन ज्ञान मुख्य किससे है ज्ञान से मुख्य का साधन अहमद सिमरम ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का साधन है श्रवण मनन निधि श्रवण मनन निदिध्यासन करने के लिए क्या चाहिए साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है साधन चतुष्टय होने के लिए बाकी सब साधन है सवन्ना धर्मे न तपसा हरितोषण साधन प्रवेद वैराग्यादि चतुष्ट अपुभूति में श्लोक सब कुछ साधन योग यज्ञ दान तप वर्णाश्रम धर्म जप ध्यान सब कुछ करके अंत होता है तो साधन चतुस्थ संपन्न होता है साधन चतुस्थ संपन्न होने पर अंतरंग साधन ज्ञान का है श्रवण मनन निदिध्यासन इसलिए ध्यान रखना कोई कहेंगे वेदांत श्रवण करते हो साधन करो क्या मिलेगा उसे क्या उत्तर देना ये वेदांत श्रवण ही साधन है वेदांत श्रवण साधन है वेदांत श्रवण से बढ़कर के उच्चा साधन कोई है नहीं, श्रवण करने पर मनन मनन से निधि आसन ये श्रवण मनन निधि आसन सबसे श्रेष्ठ साधन और बाकी जितने साधन है सब अंत को सब निकुष्ट है सबसे श्रेष्ठ है इसलिए साधक श्रवणादि अनुसार था करने वाले को साधक वास्तव को साधक नहीं है मुमुक्षु साधन चतुर्थ संपन्न मुमुक्षु भी कोई नहीं है मुक्त अविद्यायस्य अभिद्या क्या समाज सेवा अलोक्य विग्रह कैसे होगा नहीं निवृत्तासु अद्यासुवृत्ता अनेक मन पदार्थ इतना वस्तुनो नास्ति वस्तु वस्तुत छोट में वस्तु आत्मा वस्तु में एक है नहीं शुद्ध चैतन्य लगवेशीवेशेद से मायामय तम उपादी उपसहति जीव ईश्वर आदि से जगत केद वास्तव नहीं माया मय पहले कहा गया है माया मई तुम उपवादित उपवादन किया गया उसका उपसंहार करते हैं माया ख्या काम धे नोर देतं। देतं माया वत्सौ जीवेशु यथे पिबता तत्व माया अख्यायस्य ऐसा माया आख्या माया नाम के काम धेनु काम धेनु दूध बहु जेती जितने चाहे माया नाम का कामधे उसका दो बछड़े वत्सु जीव स्वर उई का है शुद्ध ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान ही है माया भी होने पर ही सर्वज्ञ सर्वशक्ति मत ईश्वर तो कारण तो है ईश्वर का जो लक्ष्य शुद्ध चैतन्य जीव का लक्ष्यार्थ एक है वो तो शुद्ध है और जो बाश्चार्थ है जीव इसलिए दोनों है माया मय है इसलिए उसके बछड़ा की शानी हो गई है यथेक्षम द्वैतम जैसे बछड़े दूध पीते हैं, इसे द्वैतम यथे पीबता हम जितने पीते रहो कोई आपत्ति नहीं तत्व तो अद्वैत में वही अद्वैत ही पारमार्थिक तत्व है और माया से द्वैत दिखता है माया से अज्ञान के कारण मरु में जल दिखता है तो है राज्य में सर्प दिखता है, है। निद्रा से सपन प्रपंच दिखता है आपको इसी प्रकार माया से प्रपंच दिखता है जीव ईश्वर गुरु शिष्य शास्त्र शत्रु मित्र जल चेतना सब कुछ दिखता है द्वैत जितने सब व्यवहारिक है पारमार्थिक तो अद्वैत है और जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ तब तो अज्ञान तो से जैसे सपने में सत्य मान करके सुखी दुखी रोते है कोई चिल्लाता है कोई कहता है चोराया चोराया दबा दिया चिल्लाते भी कई कई सपने भी देख करके तो इसी प्रकार अभी सत्य लगता है जब तक ज् ज्ञान नहीं हुआ अज्ञान हो जाए तो ये कुछ भी नहीं ऐसा मिथ्या केवल दिखता है जैसे स्वप्न दिखता है कुछ भी नहीं हो करके सपन काल में सत्य लगता है ये जागृत भी इसी प्रकार ये भी, एक भी है कि स्वप्न अभी इसको दीर्घ स्वप्न कहते हैं वस्तु तो देखते समय उस समय नहीं लगता छोटा करके उस समय लगता बड़ा दीर्घ जो दिखता है सत्य लगता है ये इसी प्रकार है यथे यथेत पिवो पिओ मतलब द्वेत का व्यवहार कर तत्व तो अद्वैत में भाई पारमार्थिक तो अद्वित आत्म तत्व है, तो है। उसमें कुछ भी प्रपंच नहीं बना है अजातवादतिक उत्पत्ति ही नहीं हुई प्रलय क्या होगा जैसे सपने में दिखता है जो जो दिखता है बन जाते हैं सपने नहीं। नहीं। है मकान आदि स्वप्न में बनते है खाली दिखता है ठीक इस प्रकार सब दिखता है ज्ञान हो गया तो कुछ नए अद्वितीय तत्व ही वो ज्ञान चाहिए अज्ञान के कारण ही सब दिखता है नीव ईश्वर माईक है न जीव और ईश्वर दोनों में माइक कौन है दोनों माइक होने से तद भेद से मिथ्या तु तो भी जीव ईश्वर का भेद तो मिथ्या ठीक है किंतु कुटस्थ एक है और एक ब्रह्म इसमें कौन मायिका है कुटस्थ भी मायिका नहीं ब्रह्म भी मायिका नहीं ये तो दोनों सत्य जीव का तुम पद का लक्ष्य कुटस्थ है और तत्पद का लक्ष्य ब्रह्म है ये तो सत्य है पारमार्थिक है कूटस्थ ब्रह्मिक्वे न तत्भेदार्थिक से याद कूटस्थ पारमार्थिक ब्रह्म भी तो पारमार्थिक दोनों का भेद भी पारमार्थिक होना चाहिए जीव माई ईश्वर माय इसे दोनों का भेद मायिक हो गया वास्तव नहीं है किन्तु कुटस्थ पारमार्थिक है ब्रह्म भी पारमार्थिक है दोनों का भेद भी पारमार्थिक होना चाहिए ऐसा करने पर उत्तर देते है स्वरूप विलक्षण होना चाहिए कुटस्थ और ब्रह्म में स्वरूप में विलक्षणता नहीं है शब्द भेद करेंगे तो अर्थ भी न हो जाएगा एक घट रखा उसको कुंभ घट कलश कह देंगे दिन हो जाएंगे इसी प्रकार स्वरूप विलक्षण नहीं है एक ही चेतन है उसको समझाने के लिए कूटस्थ ब्रह्म ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं भेद प्रयोजक भेद के कारण है स्वरूप स्वरूप नहीं होगा तो भेद नहीं होगा मैं परिहार करते है कुटस्थ ब्रह्मो भेद माम मात्रादृत नहीं नाम नहि टाकाश महाकाश्य न ही क्वचि पढ़ो हरुज उठस्थ भेदो नाम नहि नहि भेदो नाम मात्र नहीं केवल शब्द मात्र है रित बिना भेद वस्तु तो नहीं है कुटस्त ब्रह्म दो शब्द कहते हैं, नाम मात्राध मात्रा भेद है कहते है घटाकाश महाकाश हो क्वचित नहीं व्यूजेते घटाकाश महाकाश से अलग हो जाता है घट को ले लेंगे घट को रख देंगे महाकाश भिन्ना होता है कभी नहीं होता है इसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न का भी नहीं होता है एक ही, ही है केवल नाम से ही भेद प्रतीत वस्तुतः भेद नहीं है शब्द भिन्न भिन्न है न शब्द भिन्न भिन्न हुआ भेद ज्ञान होने पर भी वस्तुत भेदा भाव दृष्टान्तम पूर्वतम स्मारय थी वस्तु भेद नहीं है पहले दृष्टान्त दिया था स्मरण दिलाते है घटाकाश महाकाश दो अलग अलग शब्द हो गया घट आकाश महाकाश होने पर भी वस्तुतः घटाकाश महाकाश से भेदना है नहीं।, नहीं भेद होता ही नहीं दोनों का विवाह करने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं वो भेद नहीं होता है इसी प्रकार कुटस् ब्रह्म एक ही चेतन है और देह का अधिष्ठान हो तो कूटस्थ कहते और सब का अधिष्ठान हो तो ब्रह्म कहते हैं नाम से भेद कर दिया वस्तुतः चेतन में छोटा बड़ा अंशाशी ऐसा कुछ नहीं एक ही चेतन है वास्तव में भेद नहीं है इसलिए जदि कुट ब्रह्म वास्तव भेद होता दोनों का भेद होता तो पारमार्थी कहेंगे वो भेद है ही नहीं एक ही है। ओ। पूर्णात पूर्णा पूर्णस्य पूर्ण पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति